गीता तत्व चिंतन ईश्वर की प्राप्ति 125 इन चारों लक्षणों को समझने के तीन प्रकार इन चार लक्षणों को तीन प्रकार से समझा जा सकता है एक प्रकार यह है कि पूर्व के लक्षण को बाद के लक्षण की पात्रता या सोपान माने जैसे हमने भगवान के दिव्य जन्म और दिव्य कर्म पर चिंतन किया उनकी अलौकिक लीलाओं का स्मरण करते रहे इससे हमारी आसक्ति भय और क्रोध की वृत्तियां शांत हुई तो यह मानो पहला लक्षण हमारे जीवन में आया इससे हमारा मन प्राण भगवान की ओर जाने लगा विषय या व्यक्ति की आसक्ति हमें भगवान से दूर कर देती है हमारा मन अपनी आसक्ति के केंद्र को छोड़ना नहीं चाहता हरदम वही बना रहना चाहता है उसी प्रकार जब तक जीवन में भय बना हुआ है हमारा मन भय प्रदान करने वाली वस्तु में ही लगा रहता है और वह ईश्वर की ओर उन्मुख नहीं हो पाता क्रोध भी मन को व्यक्ति में बांध कर रखता है यदि हम क्रोध की मनोवैज्ञानिकता पर विचार करें तो देखेंगे कि वह भी एक ऐसी वृत्ति है जो हमें अपने आप में से उछाल कर बाहर फेंक देती है और इस प्रकार हमारे मन को ईश्वर में केंद्रित नहीं होने देती पर जो व्यक्ति आसक्ति भय और क्रोध की वृत्तियों पर नियंत्रण पाने में समर्थ होता है वह अपने मन को ईश्वर में लगा सकता है और जैसे जैसे वह अपने मन को ईश्वर में केंद्रित करने का अभ्यास करेगा ईश्वर के प्रति उसका समर्पण बढ़ेगा उसे लगेगा कि ईश्वर ही उसका एकमात्र आश्रय है संसार में उसने जितने आश्रय माने थे वह अनुभव करेगा कि वे सारे आश्रय चलाएमान थे मनुष्य व्यक्ति का सहारा लेना चाहता है पर व्यक्ति तो मर्त्य है वह कल रहेगा भी कि नहीं इसी का ठिकाना नहीं मनुष्य धन का सहारा देता है पर लक्ष्मी तो चंचल है वह भला किसकी हो कर रही है मनुष्य यदि अपने यौवन का सहारा दे तो वह भी तो ढल जाता है इस प्रकार का चिंतन व्यक्ति को एकमात्र ईश्वर में ही आश्रय खोजने की प्रेरणा देता रहता है यह चिंतन उसमें विवेक को जन्म देता है विवेक फिर उसकी ज्ञानाग्नि को धड़का देता है और उस ज्ञान की अग्नि में तप कर वह अपने भीतर पवित्रता के रूप में भगवत स्वरूपता प्राप्त करने की पात्रता ले आता है लक्षणों को समझने का दूसरा प्रकार यह है कि भगवान के दिव्य जन्म कर्म का चिंतन करने से संसार के विषयों और व्यक्तियों से हमारा लगाव कम होगा और इस प्रकार आसक्ति दूर होने से हमारा मन भगवान में लगेगा भय दूर होने से वे ही हमारे एकमात्र आश्रय बनेंगे और क्रोध दूर होने से हमें ज्ञान रूप तप का फल पति पवित्रता के रूप में प्राप्त होगा इन सबके फलस्वरूप अंत में हम भगवत पद के अधिकारी बनेंगे वास्तव में विषयों या व्यक्तियों के प्रति हमारी आसक्ति ही हमारे मन को भगवान में बैठने नहीं देती भय की भावना भगवदाश्रयता को खंडित करती है हम भयभीत किस लिए होते हैं इसलिए ना कि हमें ईश्वर के आश्रम में आस्था नहीं हमें दूसरों का डर बना रहता है क्योंकि ईश्वर की कृपा के संरक्षण पर हमारा पूरा पूरा विश्वास नहीं हो पाता जैसे जैसे भय की वृद्धि कम होगी हम अनुभव करेंगे कि ईश्वर ही हमारे एकमात्र शरण्य है इसी प्रकार हम अपने को जितना भगवदाश्रित मानेंगे हमारा भय उतना ही कम होगा ये दोनों वृत्तियां अन्योन्याश्रित है फिर क्रोध की वृत्ति ही ऐसी है कि वह हमारी ज्ञानाग्नि को बुझा देती है वैसे क्रोध की भी उपमा आग से दी गई है वह व्यक्ति को तो जलाती है पर ज्ञान की अग्नि के लिए जल का काम करती है जहाँ तीब्र भिन्न बोध है चरम द्वैत का अनुभव है वही क्रोध की वृत्ति पनपती है अतएव क्रोध वृत्ति को जीतने का तात्पर्य है ज्ञान की प्रमुख बाधा को दूर करना जब इस प्रकार भगवान की दिव्य लीलाओं के चिंतन से हम आसक्ति भय और क्रोध की वृत्तियों को अंकुश में रखते हैं तब हमें भगवन्मयता प्राप्त होती है प्रभु ही हमारे एकमात्र आश्रय बनते हैं और ज्ञान रूप तब से अपने मन का शोधन कर हम भगवत स्वरूपता को प्राप्त होते हैं लक्षणों को समझने का तीसरा प्रकार यह है कि इनके माध्यम से प्रभु के पास जाने के चारों प्रमुख मार्गों का निर्वचन हो गया यह चार रास्ते कर्मयोग भक्ति योग दैन्य योग और ज्ञान योग के नाम से जाने जाते हैं वीतराग भय क्रोध यह कर्म का रास्ता है हम कर्मयोग के द्वारा अपने भीतर की आसक्ति का तथा भय और क्रोध की वृत्तियों का ही नाश करना चाहते हैं मनमयाह यह भक्ति का लक्षण है भक्ति योग से भगवन्मयता सचती है भक्ति का तात्पर्य है भजन भजनम भक्ति ही किम नाम भजनम भजनम नाम रसनम भजन किसे कहते हैं भजन कहते हैं रस लेने को जैसे गाय पहले चारा खा लेती है और फिर बैठकर उस खाए हुए को मुंह में लाकर जुगाली करते हुए उसका रस लेती है वैसे ही भगवान की जो लीलाएं हमने सुनी हैं, उनकी महिमा आदि का जो श्रवण किया है उस सबकी स्मृति को बार बार मन में लाकर उसका रसास्वादन करना भजन कहलाता है यह भजन ही भक्ति है स्पष्ट है कि इस भक्ति से भगवान के प्रति तन्मयता उपजती है और पुष्ट होती है